देवी भागवत सातवां स्कंध राजा रेवत का ब्रह्मा जी के पास जाना राजा जनमेजय ने कहा ब्रह्म मेरे मन में महान संदेह हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि ब्रह्मज्ञानी शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक लोक तक पहुँच पाते हैं सत्य लोग भूलोक से बहुत दूर और दुष्प्राप्य है राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ वहां कैसे जा सके संपूर्ण शास्त्रों का यह निर्णय है कि मृत्यु के पश्चात ही प्राणी स्वर्ग में जाता है मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है और यदि वहां चला भी गया तो फिर वहां से लौटकर कर मनुष्यलोक में आ जाए यह कैसे संभव है व्यास जी राजन दिव्य सुमेर पर्वत के शिखर पर इंद्र लोक संयमनीपुरी सत्यलोक कैलाश और वैकुंठ आदि लोक विद्यमान है वैकुंठ को ही वैष्णव कहते हैं जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती नंदन अर्जुन इंद्र के लोक में गए थे और वहाँ पांच वर्ष तक ठहरे रहे इस मानव शरीर से ही इंद्र के पास उनका जाना हुआ था ऐसे ही कुछ प्रभृति दूसरे बहुत से नरे भी स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हैं अतएव राजेंद्र इस विषय में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष सभी लोकों में आ जा सकते हैं जैसे और जैसे ही यज्ञशील पवित्रात्मा पुरुष यज्ञ के प्रभाव से वहां जाने के अधिकारी हो जाते हैं राजा जनवेजा ने पूछा ब्रह्मण महाराज रैवत ने अपने सुंदर नेत्रों वाली कन्या रेवती को सांस लेकर ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात क्या किया ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आज्ञा दी फिर उन नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया भगवान अब आप इन सब प्रसंगों को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं राजन सुनो महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे उस समय वहां गंधर्वों का संगीत हो रहा था राजा कुछ देर तक वही ठहर गए उस संगीत ने उन्हें पूर्ण तृप्त और आह्लादित कर दिया गान समाप्त होने पर सभा भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुँच उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया राजा रेवत ने कहा देवेश यह कन्या मेरी पुत्री है आप इसके योग्य वर बताने की कृपा कीजिए ब्रह्मण मैं किसके साथ इसका विवाह करूँ यही पूछने के लिए आपके पास आया हूं। मैंने बहुत से उत्तम खुल के राजकुमारों को देखा है परंतु मेरे चंचल मन के लिए कोई भी कुमार अनुकूल नहीं पड़ा अतएव देवेश्वर इस विषय में आपसे सम्मति प्राप्त करने के लिए मैं शरण में आया हूं। हर्वज्ञ प्रभो आप किसी ऐसे सुयोग्य राजकुमार को बतलाइए जो कुलीन बलवान संपूर्ण शुभ लक्षणों से सम्पन्न और धर्मात्मा हो यास जी कहते हैं राजन राजा रेवती रेवत की बात सुनकर संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मुस्कराये ब्रह्म के थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था अतः ब्रह्मा जी राजा से कहने लगे ब्रह्मा जी ने कहा राजन तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे वे सभी अब काल के गाल में चले गए उनके पिता पौत्र एवं बंधु बांधव भी अब कोई बचे नहीं है क्योंकि इस समय वहाँ सत्ताइसवें युग का द्वापर चल रहा है तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवे हो गए हैं अब वह पुरी भी नहीं है दैत्यों ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा राज्य कर रहे हैं वह पुरी अब मथुरा कहलाती है राजा उग्रसेन सेन वहाँ के शासक है यह आती के वंश में उनका जन्म हुआ है पूरा मथुरा मंडल उनके अधीन था परंतु उन्हें नरेश का एक पुत्र कंस नाम से विख्यात हुआ देवताओं से द्रोह करने वाला वह वा महाबली पुत्र दैत्य के अंश से उत्पन्न था उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर राज्य का प्रबंध स्वयं अपने हाथ में ले लिया था राजाओं में वह सबसे बढ़ चढ़कर अहंकारी था तब पृथ्वी अत्यंत असह्य भार से घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गई श्रेष्ठ देवताओं का कथन है कि जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत हो जाती है तब भगवान प्रकट होते हैं अतएव उस समय कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान श्रीकृष्ण का अवतार हुआ वे अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए राजन उन्हीं भगवान श्रीकृष्ण के हाथ से उस दुराचारी कंस का निधन हुआ उन भगवान की आज्ञा से दुष्ट पुत्र के परलोकवासी हो जाने पर राजा उग्रसेन पुनः राज्य पर प्रतिष्ठित हुए